करके हमें नहीं, था। था। हाँ, तो नहीं, नहीं चाहिए पचास साल की हम जिंदा नहीं देगा उस टाइम ये पता हमारा देश बना नहीं था क्या टूट गया था बिखर गया था पालतू वाली बात करो तो हिस्ट्री का स्टूडेंट बात कैसा चलेगा ये ये हर चीज चीज चीज को को क्यों कर रहे हो इस से उस को। ये सब ड्रामे बाजी है और कुछ नहीं तेरा पावर क्या चाहिए बढ़, रही कहां बढ़ रहे? मेरी पावर एक साल के अंदर तीन साल पुराना मोबाइल था वो बकवास कर रहा था अब आजकल जर्नल नहीं पढ़ रहे हैं हैं सिर्फ पॉल साइंस पढ़ रहे हैं। आने ही नहीं, सारे पेपर में मौके तेरे पास मौके नहीं नहीं थे इसको तो अपने शान मत बता के नहीं मैं तो भी नहीं लेकिन मुझे पड़ जाता। मैं मुझे बेटा के पास है मैं छिंदवाड़ा में कोई डाउन करते हैं देखता हूँ मेरे में कोई डाउनलोड होती है तेरा कितने कर रहा है ही उसमें करता क्या खराबी तुम्हारा बाई चांस हो गया होगा गड़बड़ मेरा तो ठीक चल रहा है मैं, भयंकर भयंकर तरीके से गिरा है ना ये तुम कह रहे हो जैसे तुम कह रहे हो ना ऐसे गिरा होता तो मेरा मोबाइल मैं क्या क्या रख दिया चादर झाड़ रहा था अब ध्यान नहीं रहा कि मोबाइल साला उछला और इस फट रहा पे ऐसे ऐसे ही ही सीधे यार मुझे भी लेना इसके कवर बल फटी भाई कवर मिल जाएगा मिल जाएगा इस मार्केट में अभी आ जाए अंकल फिर चलते क्या क्या क्या क्या। तोड़ा है मोबाइल कल फेंकती कल नहीं है पापा हम डाउनलोड कर रहे हैं हमने क्या डाउनलोड किया है दिखाया था डाउनलोड क्या कर रहा है ये देख स्पीड बाइक डाउनलोड करके दिया है पापा हम डाउनलोड कर रहे हैं अरे पैसे उड़ा दिया वो नहीं नहीं। हुआ। 80, 80 हम्म। तो से पढ़ाएंगे नहीं। <laughs> उसे, उसे ये ये। बहुत कम पता है आज के, लड़के के लिए। किस में, किस दोनों में फर्क तो पड़ता है ना थोड़ा